संवेद्नाँ संवेद्नाँ के पंख की एक, एक और पेशकश, दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में हम लेकर आए हैं अश्व जी की कुछ प्रतिनिधि कविताएं। शब्दों की किरचे मन में पड़े थे टूटे हुए शब्द मन में पड़े थे टूटे हुए शब्द जब तक मैं उनको जोड़ता चुभने लगी शब्दों की किरचे मुक्ति की छटपटाहट में चिड़िया की तरह हांफता मैं सोचता रहा बचने की तरकीब देता रहा दुहाई संबंधों की सहता रहा किरचो का वह चाकू से भी तेज तकुए से भी अधिक, अधिक नुकीली, नुकीली, किर्चें नुकीली किर्चें रही मुझे काश काश मैंने न छुए होते टूटे हुए शब्द तो वहीं पड़ी रहती किरचे और अब तक तो उन पर जम गई होती विस्मृतियों की धूल आज भी वक्त ने बदली है सिर्फ तन की पोशाक मन की खबरें तो आज भी छप रही हैं पुरानी मशीन पर आज भी मंदिरों में ही जा रहे हैं फूल आज भी उंगलियों को बिंद रहे हैं शूल आज भी सड़कों पर जूते चटका रहा है भविष्य आज भी खिड़कियों से दूर है रोशनी आज भी पराजित है सत्य आज भी प्यासी है उत्कंठा आज भी दीवारों को दहला रही है छत आज भी सीटिया मार रही है हवा आज भी जिंदगी पर नहीं है भरोसा सदियों से भूखी, से भूखी औरत सदियों से भूखी, भूखी औरत, औरत। करती, करती है सोलह, सोलह श्रृंगार पानी भरी थाली में, में देखती, देखती है, है चंद्रमा, चंद्रमा की परछाई छलनी में से झांकती है पति का जा चेहरा करती है कामना दीर्घ आयु की सदियों से भूखी औरत Man मन ही मन, मन बनाती, बनाती है रेत के घरौंदे पति का करती, करती है इंतजार बिछाती है पलकें उबड़ खाबड़ पगडंडी पर हर वक्त गाती है गुणगान पति के बच्चों में देखती है उसका अक्स सदियों से भूखी औरत अंत तक नहीं जान पाती उस तेंदुए की प्रवृत्ति जो करता रहा है शिकार उन निरीह बकरियों का आती रही है जो उसकी गिरफ्त में कहीं भी किसी भी समय अभी आप सुन रहे थे अश्वघोष जी की कुछ प्रतिनिधि कविताएं। वाचक स्वर भारतीय परिमल